भाष्यार्थ अध्याय एकादश, द्वादश खंड। दक्षिणे न था गन भाव तद्देवाम तम देवा भक्ष्य क्षुद्रजंतुलक्षणा चा संसारगति तदुभयोषपरिजिह वैसा नात्रि भाव प्रतिपत्यर्थ मुत्तरो ग्रंथ आरभ्य अस्म पश्यसी प्रियम इत्यादि लिंगात आख्यायिका तो बोधार्था विद्या संप्रदान न्याय प्रदर्शनार्था च वह देवताओं का अन्न है देवगण उसका भक्षण करते हैं ऐसा कहकर दक्षिण मार्ग से जाने वाले के अन्न भाव का प्रतिपादन किया गया तथा क्षुद्र जंतु रूप संसार की कष्टमय गति भी बतलाई गई उन दोनों दोषों को त्यागने की इच्छा से वैश्वानर संजक भोक्तृत्व की प्राप्ति के लिए आगे का ग्रंथ आरंभ किया जाता है जैसा कि तू अन्न भक्षण करता है प्रिय को देखता है इत्यादि लिंगों से जाना जाता है जो आख्या है वह सरलता से समझाने के लिए और विद्या प्रदान की उचित विधि प्रदर्शित करने के लिए है आदि का आत्मीमांसा विषयक प्रस्ताव प्राचीन शाल औपमान्यव सत्युशीन्द्रद्युमो भावे सारकराक्षो शारकर आशुता महाशाला महाश्रोत्रेतम चक्रु कौन आत्मा उपमनु का पुत्र प्राचीन शाल पुलुष का पुत्र सत्य यज्ञ भल्लवी के पुत्र का पुत्र इंद्रद्युम शर्काक्ष का पुत्र जन और अशुतराशु का पुत्र बुडिल ये महागृहस्थ और परम श्रोत्री एकत्रित होकर परस्पर विचार करने लगे कि हमारा आत्मा कौन है और ब्रह्म क्या है प्राचीन शाला इति नामत सत्य शालात उपम्योरपत्यमोपम्यव सज्ञो नामत्यापत्यम पौलषि तथेन्द्रदुमनो नाम भल्लैरपत्यम भालवी यापत्यम भालवीय जनती नाम शर्कराक्षात्यम शर्कराक्ष बुडिलो नात स्वतरास्व्यापत मार्शतराशी पंचापी ते हईते महाशाला महागृहस्था विस्तीर्णाशालायुक्तापन्नाथ वृत्त त महाश्रोत्रियायन वृत्तसंपन्नाथ तूता सतेत संभूय क्वचिन मीमसा विचारा चक्रुतव जो नाम से प्राचीन शाल था वह उपमन्यु का पुत्र औपमन्यु पुलुष का पुत्र पौलषी जो नाम से सत्य यज्ञ था भल्लवी के पुत्र को भल्लवी कहते हैं उसका पुत्र भाल्लवे जो नाम से इंद्र था जन ऐसे नाम वाला सर्कराक्ष का पुत्र सर्कराक्ष तथा बुडिल नामक अश्वतराश्व का पुत्र आश्वतराश्वी ये पाँचों ही महाशाल बड़े कुटुंबी अर्थात विस्तृत सालाओं से युक्त तथा महाश्रुत्री अर्थात श्रुत यानी शास्त्राध्यन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 आत्मा त्म व्यति सैदि ब्रह्मण उपास्व निवर्तयनात्म ब्रह्म ब्रह्मत्मे सर्वात्मा वैश्वा न्रह्म स भवति मुर्धाते आत्मेतर्ध्यपतिष्यत अंधो इत्यादि इदीलिंगा किस प्रकार विचार करने लगे हमारा आत्मा कौन है ब्रह्म क्या है यहाँ आत्मा और ब्रह्म शब्दों का परस्पर विशेषण विशेष भाव है ब्रह्म इस शब्द से श्रुति देह परिच्छिन्न आत्मा के ग्रहण का निवारण करती है तथा आत्मा इस शब्द से आत्मा से भिन्न आदित्यादि ब्रह्म के उपास्यत्व की, की निवृत्ति करती है अतः दोनों का अभेद होने के कारण आत्मा ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही आत्मा है अतः सर्वात्मा वैश्वान ब्रह्म है और वही आत्मा है यह सिद्ध होता है यह बात खंड 12 से 17 तक आए हुए तेरा मस्तक गिर जाता है तो अंधा हो जाता इत्यादि लिंगों से जानी जाती है नोट: आगे यह दिखाया गया है कि आरुणि के सहित औपमन्यवादी पांचों मुनि राजा अश्वपति के पास गए और उससे वैश्वानर आत्मा का उपदेश करने के लिए प्रार्थना की तब अश्वपति ने उनमें से प्रत्येक से अलग अलग यह प्रश्न किया कि तुम किसे वैश्वानर विराट रूप समझ उपासना करते हो इस पर औपमन्य वने का औपमन्य वने कहा कि मैं द्वलोक को वैश्वा समझता हूँ तब अश्वपति बोला यह आत्मा का मस्तक है इसके तुम समस्त बुद्धि से उपासना करते हो इसलिए यद्यपि तुम्हारे यज्ञ आगा संबंधी सामग्री की बहुलता है तथापि यदि मेरे पास न आते तो इस अन्यथा ग्रहण के दौर से तुम्हारा मस्तक गिर जाता इसके पश्चात उसने सत्य यज्ञ से पूछा तो वह बोला मैं आदित्य को वैश्वा समझकर उपासना करता हूँ इस पर अश्वपति ने कहा यह उसका केवल नेत्र है इसकी समस्त बुद्धि से उपासना करने के कारण यद्यपि तुम्हारे पास अनेक प्रकार की संपत्ति दिखाई देती है तथापि यदि तुम मेरे पास न आते तो अंधे हो जाते इसी प्रकार अन्य मुनियों से भी पूछा गया और यह देखकर कर उनमें से प्रत्येक ही वैश्वानर आत्मा के किसी न किसी अंग की ही उपासना करता है उसके उनकी व्यस्तोपासना के परिणाम में उनके उन्हीं उन्हीं उन्ही अंगों के भंग होने का भय दिखलाते हुए अंत में 18वें खंड में वैश्वानर के स्वरूप का उपदेश किया है यहाँ दो श्रुतियों के प्रतीक देकर यह दिखलाया है कि भेदोपासना में श्रुति भय प्रदर्शित करती है इसलिए उसे आत्मा और ब्रह्म का अभेद ही अभिमत है के पास आना। तेह संप्रमश्वाध्ये तदम भंताभ्या तम्भाभ्याज्म उन पूजनियों ने स्थिर किया कि यह अरुण का पुत्र उद्दालक इस समय इस वैश्वान आत्मा को जानता है अतः हम उसके पास चले ऐसा निश्चय कर वे उसके पास आए तेह मीमापि निश्चय अलभम संपादयाश्चक्रु संित आत्मन उपदेषारम उद्दालको वै प्रसिद्धो नाम तो भगवत पूजा पूजाभंतों सपत्यम संप्रम्मा वैश्वानरम अस्मदिप्रेत मध्येत स्मरती तम हानीम अभ्यागमेंश्चित्य तम हाम्याजगमुगतवणि विचार करने पर भी कोई निश्चय न होने पर उन पूजा वानों में संपादन किया अपना उपदेशक स्थिर किया वे बोले इस समय उद्दालक नाम से प्रसिद्ध यह अरुण का पुत्र आरुणि इस हमारे अभिप्रेत को वैश्वान स्मरण रखता यानी जानता है अच्छा तो अब उसके पास चले इस प्रकार निश्चय कर वे उस आरुणि के पास आए उद्दालक का औपमान्यवादी के सहित अश्वपति के पास आना सह संदया चकार प्रय्षंती मां महाशाला महाश्रोत्रियामी प्रतिप्ये अंताहुषाचा उसने निश्चय किया ये परम श्रोत्री महागृहस्थ मुझसे प्रश्न करेंगे किंतु मैं इन्हें पूरी तरह से नहीं बतला सकूँगा अतः तो मैं उन्हें दूसरा उपदेषा बतला, बतला दूं। सह तेसाम आगमन प्रयोजन बुद्ध संपादयाचकार कथम प्रयक्षती माम वैश्वानर न महाश्रोत्रियामी महा पृष्ठ प्रतिप्ये वक्त नो सहे अतो अन्यम् ऐसा अभ्यनुशासनी इति उन्हें देखते ही उसने उनके आने का प्रयोजन समझकर चित्त में स्थिर किया किस प्रकार स्थिर किया ये महागृहस्थ और परम श्रोत्री मुझसे वैश्वानर के विषय में पूछेंगे किंतु मैं इन्हें इनकी पूछी ही बात पूरी तरह नहीं बतला सकूंगा अतः मैं इस समय इन्हें एक दूसरे उपदेष्टा के लिए अनुशासन करता हूँ अर्थात इन्हें दूसरा उपदेशक बतलाए देता हूं एवं सम्पाद्य ऐसा निश्चय कर तान वै भगवत तो कैकेय सं आत्मा वैश्वानरम अध्येती तम हंताभ्याम हाजगमुहू उसने उनसे कहा हे पूजनीगण इस समय के.के. के कुमार अश्वपति इस वैश्वा संज्ञक आत्मा को अच्छी तरह जानता है आइए हम उसी के पास चलें, ऐसा कहकर वे उसके पास चले गए तान होवाच अश्वपतिर्व नाम भगवतों केकेयस्यापत्यम कैकेय के संति सम्यमीव आत्मा विश्वानर बध्येति सनम उसने उनसे कहा हे भगवन इस समय केके के का पुत्र अश्वपति नाम वाला के के इस आत्मा को अच्छी तरह समझता है, इत्यादि अर्थ पूर्वक है अश्वपति द्वारा मुनियों का स्वागत गृह गर्णी कार्यांधकार सह प्रात संधिच नमे स्नो जनपद न कधर्ो न मध्यपो नानाता स्वैरी स्वैरणी कुकु भक्ष मालो वै भगवस्मी तो यद्विजय धनम दायाववद दायामी वसंतो भगवंत अपने पास आए हुए उन ऋषियों का राजा ने अलग अलग सत्कार कराया दूसरे दिन सवेरे उठते ही उसने कहा मेरे राज्य में कोई चोर नहीं है तथा न अदाता न मध्यप, न अनाहिताग्राही अनाहिताग्नि न अविद्वान और न पर ही है फिर कुलटा स्त्री तो आई ही कहाँ से हे पुज्यगण मैं भी यज्ञ करने वाला हूँ मैं एक एक ऋत्विक को जितना धन दूंगा उतना ही आपको भी दूंगा अथा तो आप लोग यहीं ठहरिए तेभ्यो राजतेभ्य पृथक पृथ्ग्य पुरोत भृत कार्य कार्यावा झण्येद्युराज प्रातः स उवाच विनयलोपगम्यन मदद ते प्रत्याख्या मई दोष पश्यती नून जत न प्रतिगृहति मत्तो धनमिति मत्धनमीति मन्वान्त्मन सद्वृत्ता सद्वृत्तता सन्ना मे मम परस्वहर्ता विद्यते न परस्वर्ता कदर्जोदाता विभवे न सन मद्यपोदिजोत्तम सन्नाहता न स्वैरि पर धारे अत अतएव स्वैरिणी कुतो दुष्टचारिणी न संभवत्य अपने पास आए हुए उन ऋषियों का राजा ने पुरोहित और सेवकों से अलग अलग सत्कार कराया दूसरे दिन राजा ने प्रातःकाल उठते ही उनके पास जाकर विनयपूर्वक कहा आप लोग मुझसे यह धन ग्रहण कीजिए तब उनके निषेध करने पर यह सोचकर कि निश्चय ही ये मुझमें दोष देखते हैं क्योंकि मुझसे धन नहीं लेते अपने सदाचार का प्रतिपादन करने की इच्छा से उन्होंने कहा मेरे राज्य में कोई चोर दूसरे का धन हरण करने वाला नहीं है ना कोई कदर्य संपत्ति रहते हुए दान न करने वाला है ना कोई द्विजश्रेष्ठ मद्यपान करने वाला है न सौ गांवों वाला होकर अनाहिताग्नि है ना अपने अधिकार के अनुरूप कोई अभिद्वान है और न कोई स्वैरी परिस्त्रियों के प्रति गमन करने वाला है अतः स्वरिणी भी कैसे हो सकती है अर्थात कोई दुराचारिणी स्त्री होनी भी संभव नहीं है तयश न वह धनेथीनुक्ता आहाल्प मैते धनम गृती यक्षमाणों वै कतिरहोभिरह हे भगवतस्मी तदर्थ क्लिप्त धन मैवदकथोक्त मृत्युजे धन दायामी तवत्तक संतु भगवंतः पश्यंतु च मम त्यागम फिर उनके यह कहने पर कि हम धन के अर्थी नहीं है यह समझकर कि ये लोग थोड़ा मानकर धन नहीं लेते उसने कहा हे hey, पूज्यगण कुछ दिनों में मैं यज्ञानुष्ठान करने वाला हूँ उसके लिए मैंने धन का संकल्प कर दिया है उस समय शास्त्राज्ञानु शास्त्रानुसार मैं जितना जितना धन एक एक रित्वि को दूंगा उतना ही आप में से प्रत्येक को भी दूंगा अतः आप लोग यहीं ठहरिए और मेरा यज्ञ देखिए अश्वपति के प्रति मुनियों की प्रार्थना इस प्रकार कहे जाने पर हे हो चुर्यन पुरस वात्मानम संप्रत्यस्य वे बोले जिस प्रयोजन से कोई पुरुष कह जाता है उसे चाहिए कि अपने उसी प्रयोजन को कहे इस समय आप वैश्वा आत्मा को जानते हैं उसी का आप हमारे प्रति वर्णन कीजिए हे हो चुहु ये नैवार्थे न प्रयोजन न यम प्रति चरित गच्छेत पुरुषस्तम ऐवा बदेत इदमे प्रयोजन आगमन्यय त्ये सता वज वैश्वानर ज्ञानाथि आत्मा वैश्वानर संप्रध्येयसी सम्यसी अतमेव नौस्म्यम ब्रूहि वे बोले जिस अर्थ यानी प्रयोजन से कोई पुरुष किसी के पास जाए उसे अपना वह प्रयोजन बतला देना चाहिए कि मेरे आने का केवल यही प्रयोजन है सत्पुरुषों का ऐसा ही नियम है हम लोग भी वैश्वा को जानने की इच्छा वाले हैं इस समय आप इस वैश्वा आत्मा को अच्छी तरह जानते हैं अतः हमारे प्रति उसी का वर्णन कीजिए राजा के प्रति मुनियों की उपशक्ति इस प्रकार कहे जाने पर तान हो वाच प्रतिचक्रमिरे उनसे बोला अच्छा मैं प्रातः काल आप लोगों को इसका उत्तर दूंगा अब दूसरे दिन वे पूर्वान्ह में हाथ में समिधाएं लेकर राजा के पास गए उनका उपनयन न करके ही राजा ने उस विद्या का उपदेश किया तान प्रातर्वो युष्म्यम प्रतिवक्ता प्रतिवाक्यम दातास्मीक्तास्ते हैं राजोरायजा समित समारहस्ता अपरा अपरेु पूर्वांडे राज चक्रमेरे ग उनसे बोला मैं आप लोगों को इसका उत्तर प्रातः काल दूँगा इस प्रकार कहे जाने पर राजा के अभिप्राय को जानने वाले वे मुनिगण दूसरे दिन पुरवान्ध में समित समिताणी हाथों में लिए राजा के पास आए यत एवं महाशाला महाश्रोत्रिया ब्राह्मणा सतो महाशाल हिता समितहसता जातिन राज विद्यानो विनयनोपजग् तथान्यदादीसुर्भितेभ्य विद्या मनोपनीय ओपनयन अकतः तान्यथा योगेभ्यो विद्या नापि विद्यादात ताख्यायिथ एक वैश्वानर विज्ञानवाचेती वक्षमाणे संबंध संबंधः क्योंकि इस प्रकार महागृहस्थ और परम श्रोत्री ब्राह्मण होने पर भी ये महागृहस्थत्व आदि के अभिमान को छोड़कर हाथों में संविधाएं ले विद्यार्थी बन अपने से हीन जाति वाले राजा के पास पूर्वक गए थे इसलिए विद्योपार्जन की इच्छा वाले अन्य पुरुषों को भी ऐसा ही होना चाहिए तब राजा ने उनका उपनयन न करके ही उन्हें विद्या दे दी अतः इस आख्यायिका का यही तात्पर्य है कि जिस प्रकार उन योग्य विद्यार्थियों को राजा ने विद्या दी थी उसी प्रकार दूसरों को भी विद्यादान करना चाहिए मूल के एक शब्द का एक विज्ञान वाच इस प्रकार आगे कहे जाने वाले वैश्वान विज्ञान से संबंध है एकादश खंड भाष्यम संपूर्णम द्वादश ख औपमन्य का संवाद स कथम उवाच इत्याह उसने किस प्रकार उपदेश दिया सो बतलाते हैं अपमन्यवकम अपमन्यवकम औपमन्यवकं औपम्यवक उपास दिवत राजोवाच तेसु तेजा आत्मान यं तमात्मा तस्तव प्रसूतमा सुत दृश्यते राजा हे उपमन्युकुमर तुम किस आत्मा की उपासना करते हो हे राजन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 तुम किस वैश्वा आत्मा की उपासना करते हो ऐसा राजा ने पूछा नन्व अन्याय आचार्य संशिष्यम पृछती शंका किंतु आचार्य होकर भी शिष्य से, से पूछता है यह तो अनुचित है नई स दोष यदेत्थते तेन मोपसीद ततस्त इति वक्षा न्यायदर्शना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 इसके सिवा अन्यत्र भी आचार्य शत्रु का अपने प्रति शिष्य में प्रतिभा उत्पन्न करने के लिए तो फिर यहाँ कहाँ उत्पन्न हुआ और कहाँ से आया ऐसा प्रश्न करना देखा जाता है दिवमेव दुलोकमेव वैश्वानरमुपास भगवो राज्यति होचा ऐसा सुजा शोभनम तेजो योजं सुतेजा प्रसिद्धो वैश्वानर आत्मा आत्मनो वयवभूत यं तत्म आत्मकुतेजसो वैश्वानोपास तव सुतमुत सोमरूपमं कर्मणि प्रसूत प्रकर्षेणतमाशुत चा, चार तव कुल कुलीना इत्यर्थः हे पूज्य राजन मैं द्व्युल की ही अर्थात द्व्युल रूप वैश्वा की उपासना करता हूँ ऐसा उसने उत्तर दिया तब राजा ने कहा यह निश्चय ही सुतेजा जिनका तेज शोभन है ऐसा यह सुतेजा नाम से प्रसिद्ध वैश्वानर आत्मा है क्योंकि आत्मा का अवजव भूत है जिस आत्मा अर्थात आत्मा के एक देश की तुम उपासना करते हो उसी सुतेजा वैश्वानर की उपासना करने से यहाँ तुम्हारे कुल में अहरगण एकहादि रूप ज्योतिष्टोम आदि में शुत अभिशुत निकाला हुआ सोमरूप लता द्रव्य कर्म में प्रसूत विशेष रूप से निकाला हुआ द्रव्य तथा सत्र में आसूत सर्वतोभाव निकाला हुआ सोमरस अधिक देखा जाता है तत्पर यह कि तुम्हारे कुटुंबी बड़े ही कर्मनिष्ठ हैं। है अस्यन्नम पश्यत्यन्नम पश्यति प्रियम एतमेवत्मात्मानं संकुले एक एत आत्मा वैश्वानर उपास्ते मुर्धा आत्मनिवाच मु नागमिष्य इति तुम अन्नभक्षण करते हो और प्रिय का दर्शन करते हो जो इस वैश्वानर आत्मा के इस प्रकार उपासना करता है वह अन्नभक्षण करता है प्रिय का दर्शन करता है और उसके कुल में ब्रह्म तेज होता है यह वैश्वान आत्मा का मस्तक है ऐसा राजा ने कहा और यह भी कहा कि यदि तुम मेरे पास न आते तो तुम्हारा मस्तक गिर जाता अस््यन्नम दीप्ताग्नि संपश्यसी च पुत्रपौत्रादि प्रियमिष्टम अन्नप्यन्न पश्यति च प्रिय भवत्य सुत प्रसूत मुत मिदि ब्रह्मवर्चसम कुल ये यथोक्तमेंवैवानर उपास्ते मूर्धा तात्म वैश्वान नमस्तों वैश्वान अत समबुद्ध्या वैश्वानोपासना मूर्धा चिरस्थ विपरीत ग्राहिनो ग्राणो यद्यपि यद्यम नागमिष्यो नागतो भविष्य गतो तुम होकर अन्नभक्षण करते करते हो हो तथा पुत्र रूप प्रिय इष्ट का दर्शन करते हो। और भी जो कोई इस उपयुक्त वैश्वा की इस प्रकार उपासना करता है वह भी अन्नभक्षण करता है प्रिय का दर्शन करता है और उसके कुल में सुत प्रसुत एवं आसुत इत्यादि कर्मित्व रूप ब्रह्म तेज होता है किंतु यह वैश्वा आत्मा का मस्तक ही है संपूर्ण वैश्वा नहीं है अतः इसकी समस्त बुद्धि से उपासना करने के कारण विपरीत ग्रहण करने वाले तुम्हारा मस्तक गिर जाता यदि तुम मेरे पास न आते अर्थात मेरे पास आगमन न करते तात्पर्य यह है कि तुम मेरे पास चले आए या अच्छा ही क्या एत छांदोग्योपनिषदि पंचमाध्याय द्वादश खंडभाष्यम संपूर्णम खंड अश्वपति और का संवाद अथ होवाच सत्यय पौलुषी प्राचीनयोग्यक उपास्थ्यमेवोराजन्यति होवाच सवै विश्व आत्मानर्भुज तमात्मान उपा तस्तव बहु विश्व कुल दृश्यते फिर उसने पुलुष के पुत्र सत्ययज्ञ से कहा हे प्राचीन योग्य तुम किस आत्मा की उपासना करते हो वह बोला हे पूज्य राजन मैं आदित्य की उपासना करता हूं राजा ने कहा यह निश्चय ही विश्वरूप वैश्वानर आत्मा है जिस आत्मा की तुम उपासना करते हो इसी से तुम्हारे कुल में बहुत सा विश्व रूप साधन दिखाई देता है अथ होवाच सत्ययज्ञम पौलुसिम हे योग्य कम ताम आत्मा इत्यादी भगवो राजतिवाच शुक्ल आदिवाद्व विश्व आदि सर्व सर्वाणी रूप्रा यूप आदि तदुपासनाव बहु विश्व मिहा हाकरणम दृश्यते कुले फिर उसने पुलुष के पुत्र सत्ययज्ञ से कहा हे प्राचीन योग्य तुम किस आत्मा की उपासना करते हो तब उसने हे पूज्य राजन मैं आदित्य की ही उपासना करता हूँ ऐसा उत्तर दिया शुक्ल नीलादि रूप होने के कारण आदित्य की विश्व रूपता है अथवा सर्वरूप होने के कारण या सारे रूप दी है इसलिए आदित्य विश्व रूप है उसकी उपासना के कारण तुम्हारे कुल में बहुत सा विश्व रूप ऐहिक और पारलौकिक साधन दिखाई देता है किंत तामु तथा तुम्हारे पीछे प्रवृत्तों तरी रोस्य प्रिय अत्यन्नम पश्यती प्रियर ब्रह्मवर्च संकुले या एतमेम वैश्वान मुसते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 दंडो भविष्य चक्षुर्नो भविष्यो जन्मागमिष्य पूर्वत अश्वतरी रथ दो खच्चरियों से युक्त रथ और दासी दासीनिष्क दासियों से युक्त निष्क यानी हार प्रवृत्त है अस्यन्नम इत्यादि का तात्पर्य पूर्वत है किंतु सूर्य वैश्वा नर का नेत्र ही है उसकी समस्त बुद्धि से उपासना करने के कारण यदि तुम मेरे पास न आते तो अंधे हो जाते ऐसा पूर्वत जानना चाहिए ये छांदोजोपनषदि पंचमाध्याखंड संपूर्ण